प्रत्याशी प्रकारों में वो दर्शेगी सामिप्यता का जो स्वरूप है उसी को दिखाने जा रहे हैं कैसा समीपय है निर्विकल उपासना, उपासना, क्यों नजदीक के है प्रति सगुण उपासना क्यों दूर हो जाता है उससे भी दूर कर्म हो जाता है उससे भी दूर उससे भी तुलना किया था ना तो क्यों ये नजदीक है वो पता निर्गुणोपासन पक्व समाधि निर्गुणोपासना जैसे जैसे अभ्यास करते करते करते करते परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है क्षन ही तत समाधि उसे उससे आपका समाधि की उपलब्धि होगी यह समाधि निरोधाख्या जो निरोध नामक समाधि है निरोध नामक समाधि का मतलब तो क्या सकल वृत्तियों का समाप्त करना। केवल ब्रह्मा कर खंडा का वृत्ति चल रहा है स्वरूपानुभूति हो रही है तो सो निरोधाक समाधि करते निर्वाण भी करते वो जो है आपको निगुण उपासना करने से अनायास ही लाभ होता निगुणोपासना यदा पक्म भवती निर्गुणोपासना जब पक जाता है मैंने बिल्कुल अभ्यास करते करते अभ्यास पटु हो जाते हो तदा तथा समाधि समाधि होगी निर्णोपासना से शब्द को लेकर के निर्गुणोपासना हुई हम करके इनकी शब्दों को तो लेकर के निर्गुण उपासना किया आपने आशब्द मारूप स्पर्श इत्यादि वाक्यों को लिया या तो विधि परक हो जाए विशेष परक वाले इन शब्दों से उत्पन्न सविकल्प समाधि होता है शब्द उसमें है विषय रूप है। उसी में लेकिन आप समाहित हो गए पूर्ण वो सविकल्प समाधि तथा उसे क्या होगा सविकल्प समाधिर या उससे भी निरोधाक्य समाधिया पहुंच जाओगी सर्वनिरोधात्वीज समाधि योग सूत्र तो निरोधे मैंने उस विकल्प का भी निरोध कर दिया और शब्द को भी आधार छोड़ दिया तब क्या रह जाता है स्वरूप के अलावा कुछ नहीं रहता तो निरोधे सर्व निरोधा, सब कुछ निरुद्ध हो गया तो निर्बीज समाधि निरोधाक्य समाधि निर्वाण समाधि अनेक अनेकों शब्दों से कहा जाता धर्म मेघ समाधि भी इसी का नाम है अनेकों नाम उनसे कहा गया इस महान समाधि सूत्रोक्त तो लक्षणों निर्विकल्प समाधि सो अनायासे न लभ्यते वह अनायास ही प्राप्त हो जाता है इसीलिए इस उपासना को साक्षात्कार के प्रति अत्यंत समीप कहा गया तो निर्विकल निर्विकल लाभ तथा किम ठीक है निर्विकल्प समाधि लग जाएगी उसे क्या फायदा होगा हो। निरोधलाते पुनः तो के स के समाधि लाभ हो जाता है उस निर्विकल्प में स्थित हो जाता है चित्त तब तो तो क्या होगा अंत असंगम वस्तु शिष्यते इस पुरुष के हृदय में सकल साकार निपट जाता है और असंग वस्तु स्वरूप मात्र अवशेष रह जाता है पुनः पुनः वासित उस निर्विकल्प समाधि की वासना को पढ़ाओ खो अभ्यास करो उसकी भी तब क्या होगा वाक्य जाए तो उस जो वाक्य पहले स्वरूप पकड़े थे निर्वल उपासना के लिए उन्ही वाक्यों से अब तत्व तो का ज्ञान तत्व तो साक्षात्कार हो जाता है तथोपि पुनः पुनः अश्विन असंग वस्तुनि पुनः पुनर्वासित भावित सत्य असंग एक ब्रह्म तत्व को जो निरुग समाधि में अपन अनुभव कर रहे हो अपने स्वरूप को उसी की वासना को और दृढ़ कर लें उसी की भावना को बनाए रखे रहें तो क्या होता है वाक्य तो तमस्याद लक्षण वाक्य कौन से लेना वही जो पहले शुरू निरुण उपासना के लिए अपने पकड़ा था तो वाक्यों को उन्हीं के वजह से क्या होता है अहम् अहम ब्रित्य उत्पद्य अकार ब्रह्मा उत्पन्न हो जाता है जो तत्व ज्ञान अनुभूति होता है अपने कहा वो कैसा होता है वो बताओ निर्विकारित सकाशक पूर्णता बुद्धौ झटि शास्त्रोक्ता आरोहतेवादत निर्विकार है वो कैसा होता है सकल विकार रहित निर्विकार है सकल आसक्ति रहित तो होने से असंग सकल संग्रहित तो होने से वह असंग है सब प्रकाश है एकमे वी है पूर्ण है किसी चीज का लेश मात्र का व्याभाव नहीं है वहां पूर्णता है वह चीज जो शास्त्र युक्त है बुद्धो झटि आरोह उस बुद्धि में वह झटि चढ़ जाएगा ग्रहण हो जाता है अविवाद होता और, और आगे वहां कोई विवाद नहीं रह जाता है जब तो हो गया फिर विवाद कहा रह जाता है अनुभव होने जैसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है ये भी हो सकता है वो भी हो सकता दुनिया कल्पना करेंगे जब अनुभव नहीं हुआ क्यों सुनी हुई वस्तु है तो उसके बारे में पता नहीं क्या क्या, क्या कल्पना होगा ये जिस व्यक्ति ने कभी गया ही नहीं होगा हिमालय वो क्या क्या सोचता है हिमालय के बारे में नहीं बर्फीले पहाड़ होंगे ऐसा ऐसा होगा बहुत सोचता है वहां जाके लट्ठू हो जाता है क्या है कुछ नहीं है वह तो जाता है तो तो कुछ ऐसी ही है ठंडी है बस तो कुछ कहा कुछ भी भी वो भी बेवकूफी दृष्टि करोगे कुछ नहीं वो भी दृश्य ही था बेकार भटक इतना परेशान हो वहां जाए बाहर पता चलता है व्यर्थ है इधर यहाँ भी भ्रम नहीं पहाड़ है कुछ नहीं मिला बर्फीले पहाड़ दिखे बर्फीले पहाड़ों में घूमे और कुछ नहीं मिला देखा तो हमसे पहले बहुत सारे पशु घूम रहे थे तो पहले अनुभव कर रहे हैं चीज को क्या फर्क पड़ रहा है और बल्कि हम लोग इतने कपड़े पहनने पड़े तो बिना कपड़े पहने घूम रहे क्या फायदा वहां जाने के निरर्थक है ये सब भगवान की माया ऐसे बना रखा है जान मुझे लोगों को भटकाने की लोग वहां भी आनंद समझते हो बहुत बढ़िया है एक दूसरे पर बर्फ फेंकेंगे खेलेंगे आनंद लेते हैं ना लोग माया जाल है माया जाल में भगवान ऐसे एक चीज बना है आदमी दौड़ते रह जाओ जिंदगी भर देखते रहो तो पूरा नहीं होने वाला विश्व में इतना चीज बना रखा है देखते रह जाओ एक चीज बना है अभी भारत को कौन पूरा देख पाता है जिंदगी भर यहाँ तो हर गांव में कोई ना कोई नई कथा मिलेगी कुछ न कोई लक्षण था मिलेगा कोई ना कोई देवता ऐसा बैठा है कोई कुछ बैठा है कोई पेड़ है कहीं कुछ है कुछ न कुछ ना कहाँ कहाँ घूमते फिर कहाँ कहाँ क्या क्या देखते रहो, हम तो नया चीज देख रहे लोग जा रहे थे ले जा रहे थे साथ में आचार्य भी जा रहे पढ़ाई भी हो रही थी तो चलो बहन भी चलते हमें पढ़ाई तो हो रही थी तो दिक्कत क्या पढ़ाई होना चाहिए साथ में कुछ भी होते रहे और साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देख लिया तो समझ में आया ऐसा बेकार लप है चीज़ एक ही सही अपने उसके बुद्धि शास्त्रोक्ता विवाद रहित होकर के बिल्कुल किसी प्रकार का वाद संशय नहीं रह गया ऐसा होकर के उसके बुद्धि में और हो चढ़ जाता है मैंने ग्रहण हो जाता है ना के किम अमृत बिंदु आदि श्रोते सर्वा भी प्रमाण निर्विकल समाधि योग मार्ग का मामला था अब कहा वेदांत पढ़ाते पढ़ाते योगिकल्प समाधि निर्गुण उपासना से भी आपने क्या कहा पहले से समाधि होगा फिर निर्विकल्प समाधि होगा उसकी अधिवासन करने से अनुभूति होगी तत्व का योग को घुसा पीछे वेदांत में आप जिसे क्या प्रमाण है इसीलिए पूर्व पक्ष पूछता है कहते जितने प्रसद ग्रंथ हैं अधिकतर जो साधना जिसमें चर्चा की गई है ऐसे उप्रषद ग्रंथों में योग की चर्चा जरूर है योग के बिना वेदांत अनुभूति कठिन हो सकता है कठिन है लेकिन यह आसान है ये बहुत मदद करता है योग उसके लिए कथन कर रहे देखिए प्रमाण क्या है अमृत बिंदु उपनिषद ब्रह्म बिंदु उपनिषद अनेक ऐसे उपनिषद है जिसमें इसका वर्णन है निर्विकल्पक समाधि के वजह से अप्रोश ज्ञान उत्पन्न हो जाता है इसमें क्या प्रमाण है ऐसा आशंक करने पर अमृत बिंदु आदि श्रुत है प्रमाण मित योगाभ्यास तदर्थो अमृत बिंदु आदि सुश्रुत एवं दृष्ट द्वारा हेतु अन्य साधनों के अपेक्षा से यह साधन सर्वश्रेष्ठ है कौन सा योग क्यों कहीं साठ भी है चादृष्ट द्वारा एवं चादृष्ट द्वारा कहीं दृष्ट द्वारा दोनों ही पाठ हैं अंत अदृष्ट द्वारा मैंने अंतगरण शुद्धि पूर्वक विचार द्वारा नहीं मुक्ति भी दे रहा है और दृष्टि द्वारा हमने निर्विकल्प समाधि दृष्ट फल मिल रहा है निर्विकल्प समाधि तो योग ने हमें अभी अनुभव करा दिया ना इसी आधार हमें आगे तत्व तो तो तो ज्ञान होना है योग तो कम से निर्विकल्प समाधि तो पहुंचा दिया और अन्य तो भी नहीं करते कर्मादि इसलिए कहते हैं योगाभ्यास ये इसी प्रयोजन को लेकर के त्म साक्षात्कार रूपी प्रयोजन को लेकर योगा हाँ के योगाभ्यास को अमृतबिंद आदि परिषदों में श्रद्रवण किया गया है एवं चृष्ट द्वारा हेतु तो इस प्रकार से निर्गुणोपासनापरो ज्ञान प्रत्याशित संभव सती अपज्ञान के अत्यंत समीप होने की संभावना होने से दृष्ट द्वारा मैंने निर्विकल्प समाधि लाभ दृष्ट द्वारा निर्विकल्प समाधि लाभ द्वारा योग क्या है हमारा प्रोक्षानुभूति में अत्यंत सामिप्य श्रेष्ठ साधन हो गया और अपी क्या पर केवल योग हमें निर्गत समाज तक ही नहीं पहुंचा रहा है बल्कि योग तंत्र तो अंतुण शुद्धि बहुत लाभ करा देता है कि योग के वजह से आपके संयम नियम में आ जाओगे योगाभ्यास करना है सवेरे उठना पड़ेगा फिर कैसे करेंगे आठ सात बजे उठोगे नहाओगे धोगे आठ जाएगा, फिर तो भूख लगी भी नाश्ता खाना है कि योग करोगे हम ना खाली फिर योग होगा जो खाली पेट पटंग से करना पड़ेगा प्राणायाम वगैरह तो योग नहीं कर सकता जो आदमी चार बजे नहीं उठता वो योग नहीं कर सकता उससे योग रोग लाएगा एक एक दिन भयंकर योग करने के लिए मेन चीज है पेट स्वच्छ और खाली हो आध्यात्मिक उपयोगी अपना साधना के उपयोग योग तभी होता है और बाकी के शरीर का पुष्टिता रखने के लिए तो कभी भी कर भोजन के दो घंटे बाद भी करा कर देते हैं हम लोग को योग अभ्यास प्राणायाम भी करा कर देते हैं लेकिन आध्यात्मिक साधना के लिए खाली पेट होना बहुत जरूरी है बिल्कुल पेट स्वच्छ भी हो सवेरे मोशन भी हो गया वो तो खाली भी हो कुछ खाना भी पानी पी सकते हो बस कुछ तब वो योगाभ्यास करेगा तो वो उससे होने वाला आसन और प्राणायाम वगैरह उसको ध्यान में बहुत उपयोगी हो जाता है तो नाश्ता खा के ध्यान में बैठ जाए तो भी दिक्कत नहीं होगी अब नाश्ता जो आलस नहीं लाएगा आपको शरीर इतना खून दौड़ चुका है आसन प्राणायाम से वो सब पछा देगा उसको आलस लाने से खाने के तो आलस्य क्यों नहीं आता आता है जो भोगी को खाने के बहुत योगी को कभी क्यों खाता है सीमित बहुत सीमित खाएगा वो तो से आएगा आलस नहीं आ सकता योगाभ्यास तो वेदांतान बुद्ध जो करना चाहता है मोक्ष को जो चाहता है उसके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि संयम को पैदा कर देता है संयम के वजह से अंतग्रण शुद्धि स्वतक हो जाता है निर्वकल समाज तक पहुंचा कर गया बिल्कुल वेदांत के के द्वार में खड़ा कर दिया योग की विशेषता है इसे ज्ञान साधन अन्य मैंने सगुणोपासनादि वरम श्रेष्ठ सगुणोपासनाम कर्म इत्यादि अनेक जो अन्य साधनाएं हैं उन अन्य साधनाओं के पेशा से योगाभ्यास श्रेष्ठ है सिद्ध हो गया एवं निर्गुणोपासना से अप्रोक्ष ज्ञान साधन सिद्धेश्वरी पर वृश्रम से साधन है ये सिद्ध हो गया फिर ऐसी निर्गुणोपासना को त्याग करके कोई सगुणोपासना करना चाहता है कर्मकांड करना चाहता है कुछ करना चाहता है अन्य साधनों को अपनाता है तो उसका वह परिश्रम मान लगते समृद्धाश्रम सीती है लौकिक न्याय दर्शे ना हा लौकिक न्याय का दिखाते हुए कह रहे हैं कर वो आदमी के करलेड़ी न्याय करलेडी न्याय किसको करते है सामने वो मक्खन बनाया मक्खन रखा है सामने वो मक्खन न खा करके हाथ चाट रहा है हाथ मक्खन लगा भी नहीं उसको चाटने से क्या फायदा वो तो मक्खन बनाते हो तो मक्खन जो बन रहा है ना वो बनाता है उसे भाप भाप लग गया ना वो को निर्गुण उपासना शास्त्र जब दे रखा है उसे छोड़ करके आप जो है कर्मकांड कर रहे हैं स्वगुणोपासना चीजें कर रहे हैं कि तो मूढ़ता नहीं तो रहे क्या जिसे कहते हैं उपेक्षत तीर्थ यात्रा जपादीता दिडी यात्रा में जाए पास दिए घर बैठे भ्रम चिंतन करो वो भागने से क्या होगा फंडरपुर से आलंदी आलंदी से फंडरपुर वो तो आप तो आ चुके हो सुन चुके हो फिर भी उसी में लगे रहते हैं हमारा टोली कितनी लंबी बीच में देखते रहेंगे तो तो वो बकरियों के संभालने में लगे रहते है क्या वे गए ना कि हमारे डिंडी से निकलना चाहे कोई एक आध बकरी इधर से उधर कोई भगत गए दूसरे का ग्रुप में चला जाएगा तो हमारे भगत लाश हो गया उनका चला हो गया बड़ा झगड़ा भी चलता है, कर है उपेक्षा करके तीर्थ यात्रा जपादी ने वकुर तीर्थ यात्रा करते फिर रहे हैं जपालियों को करते फिर रहे हैं मतलब तो बेहतर है भ्रम चिंतन करो पिंडम सुमुसृज्य उनका हाल कैसा है सामने रखो मंड मक्खन का पिंड को त्याग करके हाथ को चाटने वाले के जैसा हालत है पिंडम उत्सृत समुसृज कर आस्वाद है चाटना यदि न्याय आप यह न्याय जो है उन पर लागू हो जाता है ननो आद तत्व में तत्विचार प्रत्येज निर्णोपासन करोता में अयम न्याय समान तो तो के विचार को त्याग करके निर्गुणोपासना जो करता है डायरेक्ट परमिशन ना करके निर्गुण उपासना जो कर रहा है वो भी तो उसे घटिया है तो सम अंगी करोती थी। बिल्कुल ठीक वो भी ऐसा ही लेकिन फिर भी तीर्थयात्रा करने वाला उनसे अच्छा है उनसे तो बेटर है ना निर्गुणोपासना करने वाला सहजा और मध्यमा ध्यान धारणा भी है किस प्रकार से भी कहते हैं ना उत्तम तो है ही यानी की अपेक्षा से श्रेष्ठ है ही है। इसे कहते हैं अंगीकार सही है साक्षात्चार करने वालों की अपेक्षा से निर्गुण उपासना करने वाला और भी घटिया है ही है उपासका नाम्यव विचार यदि बाढ़ तस्मा विचार असंभव योग उपासकों में कभी वही हाल है ना कि विचार त्यागत हो विचार को त्यागते हुए जो लोग उपासना कर रहे हैं ये उपासक उसी प्रकार से है पिंड को त्याग कर को ले चाटने वाले के समान कहते बात बिल्कुल सही ये ऐसा कहते बिल्कुल ठीक कहा लेकिन फिर किन के लिए कहा कि उपासना निर्गुण उपासना योग वगैरह किसके लिए तस्माद् विचारस्य असंभव इसे जिसको विचार करना संभव नहीं है ब्रह्मचिंतन सीधे करने की क्षमता बुद्धि में नहीं है उसके लिए क्या है योग ये सारी उपासनाएं निर्गुण उपासना सगुण उपासना, उपासना सारी चीजें लिए काम योग से सब लेना निर्गुण उपासना से लेकर के कर्मकांड तक और कर्मयोग तक सब कुछ लेना इसीलिए विचार जो होता है ये सब क्यों कह रहे हैं कल की चर्चा ध्यान रखना है हाँ तब तक नहीं बोलना पुरुषार्थ करने बोल रहे हैं अज्ञानी में पुरुषार्थ प्रदान है पुरुषार्थ करने के बावजूद भी जो नहीं चाहते उस हो जाता है तो कहा जाता है इसका प्रार्थ बहुत प्रयास कर लिया फिर भी काम बिगड़ गया तब आप कहेंगे ये अज्ञानी का सारा जीवन ही प्रारब्ध है हर जो व्यवहार प्रारब्ध है यानी में अज्ञानी में या नहीं अज्ञानी का हर व्यवहार पुरुषार्थ होनी चाहिए उसके बावजूद भी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती जो आग पुरुषार्थ के द्वारा बच नहीं पाते हैं उसको हम प्रारंभ उठी रहते हैं इसलिए जानकर करें कि करो जिसको विचार करना नहीं होता है तो करो और कई वेदांति इसी करना होना कुछ नहीं वेदांत में कुछ करना नहीं ऐसा वो बोल देते भाई योग्यता देखो तुम किसके सामने बोल रहे हो है? जिनके दिमाग से पैसा भी हटा नहीं है, है? हाय पैसा हाय पैसा लगे हुए हैं उनको कह रहे हो तुम ब्रह्म हो बस जानो तुम को जान लिया मैंने बोल दिया तुम समझ गया कहानी कदम और तो कुछ नहीं करना ऐसा बोल देते है अनधिकारियों को ऐसे नहीं उनको बोले उनको बोल तुम करो करो शास्त्र विचार कर अक्षम है उनको कर्म करना चाहिए उपासना निर्गुण मैं जो जिसके उत्तरोत्तर श्रेष्ठ बुद्धिमान के लिए हो गया और निकृष्टतर जो आ रहे हैं वो उससे उस उस अक्षम उससे अक्षम भगवान भी क्या याद है, याद यज्ञादीता में वो यज्ञ जो करने सक्षम नहीं है तो उसको यज्ञ करो ज्ञान में सक्षम नहीं है तो ध्रव्यज्ञ करो ध्रम यज्ञ में सक्षम नहीं है तो प्राण यज्ञ करो अनेक यज्ञों का विकल्प दे दिया इसे यहाँ पर भी कहते हैं कि देखो तो निर्वणोपासन कुद प्रतिपादित फिर उपासनों के प्रतिपादन क्यों हुआ यस्मा उत न्याय किन न्याय के प्रसंग को देखते हुए विचार असंभव है जिसको सीधे ब्रह्म चिंतन करने की संभावना सामर्थ्य बुद्धि में नहीं है योग उपासन उत्तम योग मने उपासनावोपासना कहा गया है योग सबसे क्या लेना वो योग नहीं पास नहीं। इस श्लोक में विचार असंभव क्यों सभी लोग विचार नहीं कर सकते बुद्धि वेदांत विचार डायरेक्ट क्यों नहीं कर पाता विचार संभव में कारण क्या है तो बता रहे बहुव्या विचारात्व धीर्ण ही योगो मुख्य सदस्ते नश्यती बहुव्याकुल चित्ताना क्योंकि विचार तत्वधीर नहीं जिनका चित्त बहुत व्याकुल है चंचल है अनेक विषयों को प्राप्त करना चाहते थे लोकेशना वित्तषण पुत्रेश में से तंग कर रहेष्नाएं कामनाएं अंदर भरी पड़ी हैं जिस चित्त उसका व्याकुल है वह विचार करके तत्व ज्ञान नहीं कर सकता बहुव्या बहुत व्याकुल है मैंने चंचल है चित्त जिसका ऐसे लोगों को तत्पधि ही विचारत नहीं तत्व ज्ञान विचार से नहीं हो पाता विचार कर ही नहीं पाएंगे जब ही बैठेंगे तो बात आ जाएगी इसीलिए योगो मुख्य तथा इसलिए तेषांत ऐसे बहुत व्याकुल चित वालों के लिए योग कहा गया उपासनाई नहीं है उससे क्या होगा धी धर्प तेरे बुद्धि का जो प्रमाद है उसे नष्ट हो जाएगा बुद्धिगत तो दर्प मन आप प्रमाद और प्रमाद दूर हो जाता है ठीक है यथो तो विचारों न संभव अतो योगक कर्तव्य क्या जिसलिए उनसे विचार करना संभव नहीं है इसलिए कहा गया उनको उपासना करने के लिए योगी मुख्यत्व कारण महा यही मुख्य क्यों उसमें भी निर्गुण उपासना ही मुख्य साधन क्यों कहा जाए कत्न योगेने तो जी दर्पो नशतीस्य द्वारा बुद्धि का प्रमाद अत मुक्त अन्न में भी तो द्वैतबुद्धिजर्व न सगुण द्वैत बुद्धि जरूरत है, है।, है तो बुद्धि में द्वैत है यही प्रमा बुद्धिवैतमी तय बवती द्वैत ही है जिसके तो बुद्धि में इसको तो गहना ही गया बिगड़ा खाता में कहानी नहीं उसको तो सोचना ही नहीं उसमें जब द्वैत के सम्मान भाषित हो जाए वहां भी भय हो जाता जैसे आपका स्वप्न है यही तो है वास्तव में आप अद्वैत थे स्वप्न में आपके लिए कोई था नहीं इंद्रियां भी नहीं थी सब सो गई थी न्यूतन करने वाले हैं ये सारे द्वार चोरों का द्वार बताया ना इन्हीं द्वारा चुराए जा रहे हैं एक तरह से विषय हम लोगों को चुरा ले जाते हैं इनी द्वारों से। ये सारा बंद हो गया आपको चुराने वाला कोई नहीं आप एक बन के बैठे हुए द्वैत में उभोगी है वहां भय होता है या द्वैत तो ही है इससे बड़ा प्रमाद क्या होता इसलिए कहा कि भाई वो क्या होता है योग्य तो धीदर को नश्चित इसलिए मुख्य निर्गुण उपासना में द्वैत की जरूरत नहीं है द्वैत भावना नहीं होती है इसलिए सर्वश्रेष्ठ साधन है विचार तो सर्वोत्तम है जो विचार नहीं होता है तो उसके बाद निर्गुण उपासना क्योंकि यहां निर्गुण उपासना में भी द्वैत की अपेक्षा नहीं होता एवं व्याकुल चित्ता नाम योग से मुख्यत्म विदायता न व्याकुल चित्त वालों के लिए योग मुख्य है निर्गुण उपासना मुख्य है और अव्याकुलिंग के लिए विचार ही मुख्य है इत्याह अव्याकुल अव्याकुल अव्याकुल अव्याकुल मात्रेण के लिए चित्त माने अव्याकियाग्रचित चितग्र है अभी मोहर भी पर्दा ढका हुआ है मोह मात्र है न आचा आदित्य आत्मना मोहमात्रिप्त है चिन्ह का एकाग्रता एकाग्र भूमि पहुंच गया विक्षिप्त नहीं है अभी है ना मूढ़ भी नहीं है क्षिप्त भी नहीं है विक्षिप्त भी नहीं है किंतु एकाग्र भूमि तो पहुंच जा है अभी निरुद्ध भूमि में नहीं पहुंचा है यह पांच भूमि है न चित्त की मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध मूड हो गया पशुवादियों में आराम आदमी क्षिप्त थोड़ा विचारवान आदमियों में थोड़ा बहुत समझ रहा पूजा पाठ कर्मकांड वगैरह में लगा हुआ क्षिप्त है अविक्षिप्त साधक हो गया और एकाग्र नि उपासना आदि करके द्वेत तो भावना को शांत कर चुके काफी अव्याकुल चित्त द्वारा वो एकाग्र भूमि में नि भूमि की ओर उन्मुख है अब वहां बाधा क्या है एकमात्र मोह है मोहमात्र आच्छादित आत्मना ऐसे लोगों के लिए एकमात्र वेदांत चिंतन वेदांत विचार ही एकमात्र साधन सांख्य नामक विचार है सांख्य नामक विचार या सांख्य दर्शन नहीं लेना वो वाला हाँ सांख्य में अज्ञान, ज्ञान ज्ञान रूपी विचार मुख्य वही मुख्य साधन क्यों झटित सिद्धिद क्योंकि झटित उसको फल प्रदान कर देता है विचार जो है झटित उसको फल दे देता है विचार शब्द वाच्य तत्व विचारो देखो ठीक कर साफ कहते हैं नामा विचार का मतलब सांख शब्द वाच्य तत्व विचार वो मुख्य है कता क्योंकि झटित सिद्धिद शीघ्र मोक्ष फल प्रदान करा देता है योग तत्व ले ज्ञान ये दोनों के दोनों तत्वज्ञान द्वारा ज्ञानानुभूति द्वारा मुक्ति का साधन होता है इसे गीता वाक्य प्रमाण पांच वाद्य पंचम श्लोकों सांख्य प्राप्त है स्थान तद्योगी गम्यक्यम च योग यह पश्यति सा पश्यति।, पश्यति, सा पश्यति ये सने जो ज्ञान मार्ग से चल के प्राप्त करना चाहते हैं उनको जो स्थान प्राप्त होगा मैंने यादृशी अप्रोक्षान प्राप्त होती है तद योगी वह स्थान योग निर्ण करने के माध्यम से भी वही प्राप्त हो जाएगा अतएव एकम योग सांख्य और योग दोनों एक ही है, बिन बिन है। एक भिन्न नहीं तरह है सांख्योग तो साक्षात है, एक थोड़ा व्यवधान है ना विचार झट भी देता है निर्णयपासना आपको निर्वकल समाधि में पहुंचा करके प्रदान करा देता है नहीं वहाँ तो ऐसे लेते हैं लेकिन वहाँ पे भाषाकार टिकाकार लोग अंत में यही अर्थ लेना पड़ता है की कर्मयोग में तो बहुत लंबा रास्ता है इस काम कर्मयोग से ज्ञान तक तो पहुँचने में बहुत रास्ता डिफरेंस है नजदीक नहीं है वो नहीं वही ना वो बहुत दूर है ना लेकिन उससे ज्ञान हो जाएगा क्या बहुत दूर है बहुत दूर है समीप नहीं है वो निर्गुण उपासना जिस प्रकार से साक्षात समीपता है निष्काम कर्मयोग से बहुत दूर होता है यहाँ तो निष्काम कर्म सगुण उपासना भी हमने दूर कह दिया बता दिया। तो वो ये सब चीजें क्या है वहां स्तर से जो लिया जा रहा है केवल आपको निष्काम कर्वयोग में प्रवृत्त कराने के जो व्यक्ति निर्गुण उपासना के अधिकारी नहीं है कर्माधिकारी है अभी सगुन प्रमुख उपासना का भी अधिकारी नहीं है उसको क्या करें उसको प्रशंसा करना पड़ता है जो ज्ञानी पाएगा वही तू भी पाएगा ऐसे कहेंगे तभी तो करेगा वो नहीं तो क्यों करेगा वो भी ज्ञानी बनने चेष्टा करके ढोंग भी हो जाएगा समस्या तो ये होता है ना आजकल तो नकल वाले वो जाने में बैठ रहे तो हम भी ध्यान बैठेंगे जो क्या बनकर बैठेंगे अब तो बैठने से थोड़े कुछ होता है वही सो जाएगा थोड़ी देर में ही चला जाएगा ध्यान तो ना है नहीं उसे। इसे वो निष्काम कर प्रवृत्त कराने के लिए उस तरफ व्याख्या कर दिया जाता है इन वेदांत से सभी सारी चीजों का अद्वित घटाना चाहोगे तब तो ऐसा नहीं ले सकते इसे जानकारी ले रहे हैं टिप्पण भी दिया देखो ऐसे योग्यम सांख्य नामकम कापिलम शास्त्र पातंजलम शास्त्री एक ना आपके मत को बता रहे सांक से क्या लेना कपिल वाला सांख वेदांत और योग से पतंजलि का योग उनको एक पदार्थ शोधने न तो ऐक्य आज्ञान अनुभूत हो ऐक्यानुभूति से वो दूर है तम पदार्थ शोधन के लिए अंतरण श्रुति के लिए तम पदार्थ शोधने त्रैव चित्तवृत्ति निरोधाच कि उनके अभ्यास करने पर ही चित्तवृत्ति का निरोध भी होता है तत्वस्यादि वाक्य प्रतिबंध निराशत द्वारा ये तत्व से होने वाला ज्ञान अनुभूति में जो प्रतिबंधक है उनकी निराशत द्वारा ब्रह्मात्मक बोध उदय फलकम, कम ब्रह्मात्मक उदय का बोध उदय का फल देने वाला है क्रमीण हुआ ना होते होते वहां तक पहुंचना ऐसे भी आप वहां के अनुसार भी ले सकते हैं कोई आप इन प्रकरण अनुसारण हम क्या लेंगे योग शब्द से निर्ण उपासना सांख्य शब्द से ज्ञान विचार यह सांख्यम चेतन चलत एवं एक योग को फलता एकत्र है सम्यक पशती और शास्त्र के मर्म को सम्यक समझ रहा है ऐसा माना जाएगा इतर्थ न केवलम गीताक्यम क्यों तन मूलभूत श्वेताश्वेत श्विरअली अस्तित्ह क्या गीता वाक्य नहीं इस गीता वचन के लिए मूल कौन है श्वेता सूत्र उपनिषद भी यही बात कहता है नीचे मंत्र दिया है तत्कारण सांख्य योगाधिगम्युचते सर्वपाश सांख योग के द्वारा अधिगम्य ऐसे कह दिया तत्कारण सांख्य योग अधिगम्यारुद्ध स आभास सांख योग प्रश्न उठेगा फिर कपिल के सांख्य दर्शन पतंजलि योग दर्शन का ब्रह्मसूत्र में खंडन क्यों हैं खंडन कर दिए ना ब्रह्मसूत्र में तब कहेंगे सांख सबसे ज्ञान लेना जितनी ज्ञान वेदांत के अविरुद्ध सांख्य दर्शन में और जितनी साधना के संबंध में भी वेदांत के अविरुद्ध योग दर्शन उसका समर्थन है जो विरुद्ध है उसका खंडन है यह कहना श्रुत विरुद्ध है वह सांख्य योग यह सांख्य योग, यो योग यो श्रुत विरुद्ध है वो आभा उसका खंडन क्या प्रमुख श्रुति विरुद्ध जो जो बात कह रहे हैं क्या देखते जीव आनंद अनंत जीव नित्य आत्मा है मान लिया हमारा जीव कल्पित है श्रुति कल्पित है वही ब्रह्म अनेक जीवे न आत्मना अनुप्रवेश नाम रूपे व्या करवात्यादि तो है अब कल्पित है तो है आओ उसको नित्य अनेक मानना गलत है उतने अंश आभास हो गया और दूसरा प्रकृति को नित्य मान लिया सत्य मान लिया को नित्य कहना छोड़ दे जीवन को त्याग दे योग और वेदांत में अंतर, अंतर क्या रहेगा सांख्य रहे। जो श्रुति कह रहा है उत्तर को छोड़ देना बाकी उनकी प्रक्रिया को चिंतन आप मदद ले कोई आपत्ति नहीं जिस सांख्य का समर्थन कर रहे हैं वो शास्त्र अविरुद्ध अंश का और जिसका ब्रह्मसूत्र ने खंडन किया वह शास्त्र विरुद्ध अंश खंडन योग योर। द्वारा मुक्ति साधन अंगीकार दोनों को तत्वज्ञान द्वारा मुक्ति का साधन करके स्वीकार करोगे तो तत्व उन शास्त्रों में सारी बात स्वीकार करनी पड़ जाएगी तो नीचे सूत्र विधिया है योग प्रत्युक्त तीन, दो एक तीन। और स्मृति नवकाश दोष प्रसंगी चेत नान्य स्मृति नवकाश दोष प्रसंगा दो एक एक दो एक एक दो एक दो दो एक तीन। ये सब इसी खंडन में लगा हुआ है तर्कपा नान्य स्मृति नवकाश दोष प्रसंगात कि एक स्मृति का उपरा तो दूसरा नवकाश हो जाएगा आप तो शांति स्मृति मनुस्मृति हो जाएगा और मनुष्य प्रति ज्यादा वेद के अनु नजदीक है उनको हम मारेंगे और ज्यादा वेद से दूर है जो सांखे की स्मृति को हम नहीं मानेंगे भी स्मृतियों की स्मृति है इसे कौन सी स्मृति को कितना मानना है कितना अंश में मानना है ये निर्भर होता है वह श्रुति में प्रतिपादित विषय कितना श्रुतियनुकूल है कितना श्रुति के प्रतिकूल है श्रुतिय अनुकूल कोई भी स्मृति हो हमें मानने में कोई आपत्ति नहीं है किसी भी स्मृति में जितना श्रुति है उतरे को ग्रहण कर लेंगे और जिन जिन स्मृतियों में जो जो बात विरुद्ध कहा गया है उसको हम त्याग यही है लक्षण यद सारभूतम तदुपासव्यम यदि वह सीरा भविष्य कर ठीक तो मान लिया न उपासन कुर्वाण से प्रांग मरणे उपासना कर रहा मानो तो तत्व तो ज्ञान हुआ नहीं उससे पहले मर गया <laughs> तो मुक्ति होगी नहीं होगी तो बर्बाद हो गया बेचारा उपासना परस मरणे ब्रह्म लोके वाह तत्त्व विज्ञा मुचे उपासना करते करते करते वह परिपक्व होने से पहले वम तब यह न पक्वम यदि हम जीने से जीते जी पका नहीं मैंने फलीभूत नहीं हुआ यत्र अगला जन्म जरूर पकेगा उसको अथवा ब्रह्मलोकेगा ब्रह्मलोक में अथवा मरण काल में भी हो सकता है अंतिम काल में अभ्यास मजबूत मजबूत है आपका मरण क्षण में अनुभूति हो जाए अभ्यास इसे कहते परत्र मरणे ब्रह्म लोकन पक्ष करके और मुक्त हो सकता है। मरणावसर में भी यदि ज्ञानुभूति हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी उसे तो गीता ही प्रमाण है तेन शास्त्री स्मरण भाव स्मरन कलेवरम त्यजती स्मरण करते हुए मरण कालेम मरण काले कलेवरम त्यजती कलेवर को त्याग दिया जाता है तम तमे उसी उसी भाव को वह अगला जन्म में प्राप्त कर लेता है तेन याती शास्त्र उसी भाव के द्वारा उसको वहां तक तो पहुंचा दिया जाता है इसे निरंतर वेदांत का विचार कर निर्गुण करते करते करते करते मरेगा तो मरण काल में ये निर्गुण का स्मृति हो जाए निर्गुण ब्रह्म ही हो जाएगा तो की याद आ जाए मरण काल इति यदि शास्त्र, शास्त्र सिद्ध हो गया अनुभूति ज्ञान अनुभूति होगी ना उसका अनुभूति होने मतलब ज्ञान होना उस अंतिम क्षण में ज्ञान हो जाएगा निर्णु उपासना पकड़ने का, का मतलब ही ज्ञानोदय ज्ञानोदय होना। तो एक एक बार हो जाए, वो तो तो, एक में बिजली चमक हो गया और इंत्रे इंत्रे इंत्रे बिजली चमक कर नष्ट हो जाता है वह सदा रह जाता है इतना प्राण आयातीजा युक्त स आत्मना यथा संकल्पित लोकम नयती वाक्या इस वाक्य से ऋषि